श्री सती का विभूति वर्णन मार्कंडेय महर्षि ने कहा इसके उपरांत हिमालय पर्वत की प्रस्थ पर छिप्र सरोवर के तट पर उपविष्ट हुए श्री महादेव जी समीप में उस सरोवर का अवलोकन कर रहे थे बारंबार ब्रह्मा और हरि के द्वारा प्रेष्य यह ध्यान करने के लिए मन को स्थिर करके धृण आत्मा वाले हुए थे आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में ही विशेष रूप से देखने के लिए काम देव को शमन करने वाले भगवान शिव के ध्यान के द्वारा परम यत्न किया था ने ध्यान प्रविष्ट चित्त वाले उनको देखकर यतमानस होते हुए हरि में प्रवेश की हुई माया का नाम वाली इष्टवन किया था माया मोहित हुए भगवान शिव बहुत ही अधिक सती के शोक से व्याकुल हैं और वह उसी के लिए विलाप किया करते हैं उसमें मोह शरीर का ग्रहण करके शिव की भामनी होवें तब तक यह विगत शोक वाले होकर निष्फल का ध्यान करें ब्रह्मा आदि देवगण यही मन से चिंतन करके महामाया योग निद्रा देवी की स्तुति करने का शुभारम्भ उन्होंने कर दिया था देवों ने कहा उस श्री शक्ति पावनी पुष्टि और परम निष्कला का जो महान अव्यक्त रूप वाली है हम लोग महती भक्ति की भावना से इस स्तुति करते हैं वह परम शिवा है शिव अर्थात कल्याण के करने वाली है शुद्धा स्थूला सूक्ष्म परावरा अंतर विद्या अविद्या नाम वाली प्रीति और एकाग्र योगिनी है आप ही हैं आप ही धृति हैं और आप एक शब के गोचरा हैं आप ही दधीती हैं सूर्य में गति है और शुक्रपंच के प्रकार करने वाली है जो ब्रह्मांड संस्थान है जो जगत के बीजों में जगत है जो ब्रह्मा से आद लेकर स्तंभ के अंत पर्यंत आप प्या किया करती है जो समस्त जगतों का प्राणभूत गति और देवों का आधार है वह आपकी ही एक इस प्रकार से जो तेज है वह सर्वत्र ही भली भांति जाएगा वह आपका रूप जगत के बीच है और जो प्रायः दिखाई दिया करता है जो ब्रह्म लोक पाताल और सदा अंतरात्मगता गता है वह आप व्यत आकाश के मध्य में और बाहर ब्रह्मांड के सभी ओर हैं, जो अचल चल चक्र के यंत्रित प्रपंच को उत्पन्न करने वाली है आप इस जगत की धात्री लोक माता है। और आप माधवी छिति हैं आप बुद्धि हैं और आप ही उसके विषय हैं आप माता हैं तथा सरस्वती हैं आप ही सब जगती की वार्ता हैं और आप कामरूपिणी त्रयी हैं आप निद्रा के स्वरूप के द्वारा प्राणी हैं तथा निर्जर आदि हैं निर्जर देवों का नाम है जो स्वर्ग आदि के स्थान वाले हैं उन सबको आप सुख देती हुई प्रकट रूप से मोह किया करते हैं आप पुण्य कार्य करने वालों के लिए लक्ष्मी हैं जो पाप कर्म किया करते हैं उनके लिए साक्षात यातना है उसी भात जो नीति के धारण करने वाले पुरुष हैं उनके लिए श्री हैं और नैतिक की धरती सुख देने वाली है आप सब जगतों की शांति हैं और आप पूर्ण चंद्र गोचर होने वाली कांति हैं आप समस्त प्राणियों की धात्री हैं और आप विष्णु का मोहन करने वाली लक्ष्मी हैं आप भूतों के तत्व रूप वाली हैं और आप पांचों भूतों की सार करने वाली हैं तरलो की ही माया है भगवान महेश्वर सर्व भूत को संसार चक्रों में समारोपित करके जैसे भ्रमण कराते हुए हैं हे महेश्वर वह माया आप ही हैं आप जैसे युक्त की जयंती हिरिंग विद्या उत्तमा नीति हैं आप शाम देव की गीतिका हैं आप चतुर्वेदों की ग्रंथि और होती हैं आप समस्त देवों के समुदाय के प्रपंच को एक ही करने वाली हैं जो स्थिति नहीं हुई वह आप यहाँ भव्य के करने वाली हों संसार रूपी महासागर की महान कराल तरंगों के दुखों से विस्तार करने वाली तरणी है जो स्थिति की रीति से हीन है जो अष्टांग रूप परम पावन के लिए गीत के विक्षेप करने वाली हैं उसको निश्चय ही हम प्रणाम करते हैं आप नाच का नेत्र मुखभुजा और वक्ष स्थल में और मानस में सुखों को धारण करके सदा ही जंतु का पालन किया करते हैं जो संसार में होने वाले शुभघा निद्रा हैं ऐसे जानी जाया करती हैं यही आप हमारे ऊपर धृति स्मृति और वृत्ति रूप वाली प्रसन्न हो में जो सृष्टि स्थिति और अंत में रूप वाली होती अथवा सृजन पालन और संहार करने वाली जो सृष्टि, स्थिति और अन्य की शक्ति हैं, वह माया हम पर प्रश्न हो गए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, महामाया योग निद्रा, यह सब उस समय में सुरों के द्वारा संस्थित है, वह शीघ्र ही भगवान हर के हृदय से निकली थी, उसके विनष्ट होने पर उसमें मदसूदन ने प्रायदेश किया था। विश्व के रूप को धारण करने वाल स्वयं उन शंभू की शांति के लिए ही सृष्टि स्थिति और अंतम को वैसा ही दिखला दिया था जिस रीति से उनकी सती जाया हुई और जो उसकी पुत्री हुई तथा जैसे सती युक्त देह वाली हुई थी वह सभी को दिखला दिया था बाहर व्यक्त हुआ प्रपंच और बहुत रजोगुण और परज्योति को दिखलाकर फिर उस समय में उनको योग चित्त वाला कर दिया था फिर भगवान शंकर ने भी अनेक बार उन समस्त प्रपंचों का वक्षण करके उन समय में उन्हें निसार मानकर सार वस्तु में ही चित्त को निवेशित किया था उस समय में ब्रह्मा आदि देवों की माया उनके द्वारा परितुष्टित होकर और कर्तव्य की प्रतिज्ञा करके वहां पर ही शीघ्र अंतर हो गई थी बैकुंठनाथ भगवान भी संयमित करके रवि मंडल से राजा की भांति शरीर से निकल गए थे उस समय ब्रह्मा और नारायण प्रवर्ती समस्त देव कृत कृत अर्थात सफल हो गए थे और प्रीति से युक्त होकर गिरी पर हर को छोड़कर अपने-अपने स्थान को चले गए थे ध्यान में समस्त महादेव जी को प्रणाम करके इंद्र आदि सुगण मनधारी देव को विज्ञापन करके अपने-अपने स्थान को चले गए उन देवों के चले जाने पर ख के वाहन वाले शंबु विमान से एक सहस्र वर्ष पर्यंत परम ज्योति के ध्यान में संलग्न हो गए थे ऋषियों ने कहा भगवान मधुरफु ने कैसे शंभू के हृदय में शीघ्र प्रवेश करके कल्पकल्प कल्प में सृष्टि स्थित और संयम को दिखलाया था जिस तरह से रजोगुण के द्वारा जगत की प्रपंच के लिए जगती तल में गए थे फिर कैटवहारी प्रभु ने उनकी निस्सारता को किस प्रकार से दिखलाया था हे दुज श्रेष्ठ उन्होंने फिर सारतर गोपनीय सनातन परम ज्योति को दिखलाया था वह सत्य बतलाई है यही हम सब श्रवण करने की इच्छा करते हैं यह अतिद अद्भुत है उसे हम आप मुनिंद्र के मुख से ही सुनने के इच्छुक हैं आप इसको विस्तार पूर्वक कहिए क्योंकि यह परम निश्रेयस धर्म है मार्कंडे मुनि ने कहा हे दुज श्रेष्ठों मैं आदि स्वर्ग बराह का वर्णन करूंगा जिस तरह से कल्प कल्प में वराह में जैसी सृष्टि हुई थी भगवान श्री हरि ने प्रतिसर्ग में उसी भांति आदि सृष्टि को दिखलाकर भगवान शंभू के लिए प्रलय आदि को दिखलाया था उसके ऐसा न समझ लो सबसे प्रथम मैं प्रलय का वर्णन करूंगा उसके पीछे आदि स्वर्ग को बतलाऊंगा हे विप्रों प्रति सर्ग में फिर बराह का ज्ञान प्राप्त कर लो काल के एक अंश को निमेश कहा जाता है जो नेत्रों के उन्मेश से विशेष लक्षित हुआ करता है उन अठारह निमेशों से एक काष्टा होती है और तीस काष्ठाओं की एक कला है उतनी ही अर्थात बीस कलाओं से एक क्षण नामक कहा गया है बारह क्षणों से एक मुहूर्त कहा गया है तथा मुहूर्तों से मनुष्यों का अहोरात्र होता है और पंद्रह अहूरात्र का एक पक्ष होता है पक्षों में मनुष्यों के वर्ष होते हैं जो कि पित्री गणों का एक करता है बारह मासों का एक वर्ष होता है जो देवों का एक अहुरात्र ही है पित्री गणों के कर्म के लिए कृष्ण पक्ष ही दिन माना गया है स्वप्न अर्थात शयन करने के लिए शुक्ल पक्ष होता है जो रजनी कही गई है उत्तरायण सूर्य के होने पर छह मास देवों का दिन कहा गया है दक्षिणायन के छह मास देवों की रात्रि शयन करने की हुआ करती है सूर्य के समुत्पन्न दो दो मासों से ऋतु कहा गया है तीन ऋतुओं का एक अयन होता है जो मनुष्यों का माना गया है छह ऋतुओं का एक वत्सर वर्ष होता है और उनको आप अलग अलग सुनिए